वेद की पावन गंगा ब्रह्मसूत्र एवं भगवान की लीला कथाओं के रहस्यों का हम अमृतपाल पान और स्नान कर रहे हैं बड़े भाग्यवान हैं जिनकी सत्संग में रुचि हो जाए भौतिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके साथ जाए क्योंकि ये निमित्त जगत है आपका नहीं है आत्म जगत में ही सत का संग जो सत्संग है वही जीव के साथ संस्कार के रूप में जाता है तो बड़े भाग्यवान हैं जो अतिशय निर्मल भाव से पूरी तरह से सत्संग गंगा को अर्पित होकर उसका अमृत पान कर पाए उसे पी पाए बहुत दुर्लभ है जीवन के क्षण जिन्हें हम व्यर्थ में ही बर्बाद करते हैं ऐसा हम सदा करते रहे हो यह कदापि ऐसा सच नहीं है केवल गुलामी के गंभीर अंतरालों तथा तो उससे पूर्व के कुछ यहां प्राकृतिक विपदाओं के बाद जब विखंडन हुआ छोटे छोटे राज्यों में ये राष्ट्र बना उसी के साथ सांप्रदायिकता ने नाना संप्रदायों ने जन्म की अवधारणा भी प्रकट होने लगी तो हम मौलिक स्वरूप से धर्म से हटने लगे तो वहां से हम में बदलाव आया गुरुकुल की शिक्षा जिसको कि हम जान रहे हैं कि गुरुकुल में वेद बालक कैसे पढ़ते थे तो उसमें बच्चे के सामने एक बड़ा सुस्पष्ट अवधारणा है एक बड़ा ही अमृत विचार है कि मेरा अंतर स्वजगत है आत्मजगत ही स्वजगत है और वाह जगत निमित्त जगत है और बचपन से ही मैं सत्य को मान लेता हूं कि मुझे हड्डियां मांस चमड़ी सब छोड़नी है क्योंकि रामलीला के मंच के कपड़े डायरेक्टर उतार ही लेता है और कलाकार सिर्फ नाटक करता है कुछ क्रिएट नहीं करता जो भी क्रिएट करता है वो कला में ही करता है और यथार्थ में मैं भी शरीर का कोश नहीं बनाना जानता नारायण ही बनाते हैं तो बड़ी ही सुस्पष्ट विचारधारा है कि ये मेरा जीवन जन्म जो भी है ये एक पाठशाला का पाठ्यक्रम है क्योंकि जीवन एक जन्म नहीं है जन्म तो एक यात्रा का नाम है इससे पहले करोड़ों जन्म है आगे भी हैं तो एक जन्म जीवन कैसे हो सकता है ये तो ठीक ऐसे है कि यात्री ने इस योनि में थोड़ी देर का ठहराव किया है कि चलो आज रात यहां सुस्ता ले अगली भोर चले जाना है तब यात्री खाली एक ठहराव के लिए सारी यात्रा को बर्बाद तो नहीं करेगा भुला तो नहीं देगा तो वो बच्चे याद रखते हैं क्यों क्योंकि गुरुकुल में हम बच्चों को शिक्षा में उन्हें ही सर्वोपरि मानते हैं तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट जगत सबसे मूल्यवान जगत अंतर जगत है लेकिन गुलामी के अंतरालों में जब विधर्मियों और विदेशियों का प्रभाव हम पर आया उससे पहले भी आता रहा तो हम भी इस अंतर जगत को भूल करके और द्वैतवाद में घुसने लगे और सप्तलोक तो और सेवंथ हेवन की बात करने लगे हम भी तो अंतर जगत दो कौड़ी का है कोई मतलब ही नहीं इसका सड़ा हुआ है। जो कुछ है वाहि जगत है हाय पैसा हाय दम्भ हाय सम्मान लोभ मोह आशक्ति विषय शक्ति इसी को महत्व आज हम देते हैं अंतर जगत को नहीं क्यों क्योंकि विदेशी जितने आए थे उनका तो सेवेंथ हेवन में था अंतर जगत यहां था ही नहीं तो उन्होंने हमारा भी बाहर कर दिया और हम एक बहुत घृणित पशु की भांति जीते क्षमा करें मेरे कि सत्संग सुनते हैं लेकिन जीते नहीं है जी नहीं सकते क्योंकि सारा महत्व तो पैसे में है पैसे के लिए नाते रिश्ते झूठे पैसे के लिए भाई भाई का प्यार सड़ गया पैसे में के लिए पति पत्नी में आपस में विश्वास नहीं है एक प्रेत और पिशाच की जिंदगी मनुष्य की योनि में बस इकलौता मुकद्दर बन के रह गई जबकि वेद की का धरातल सत्य जगत को सबसे बड़ा महत्व देने का है और उसी को हम नहीं दे पाते हैं। क्योंकि सारी उम्र की कमाई बटोर के भी आप जिंदगी का एक दिन नहीं ला पाते तो आप असत्य को ही क्यों चीना चाहते निमित जगत निमित जगत है ड्यूटी देना है रामलीला का मंच है बढ़िया अभिनय करेंगे लोग भी प्रसन्न होंगे हम भी खुश रहेंगे और जो मंच पर इनाम मिलेगा वही हमारा कपड़े तो सब उतार ले जाएंगे तो भाई इनाम के लिए चलो अच्छे से अच्छा अभिनय करें राम हमारी सौगंध है बाहर हर संबंध हर नाता रिश्ता राम के सदृश मर्यादा पुरुषोत्तम रखें और स्वजगत तो गोविंद जगत है वहां बारह बाहर है बारह शवतार बाहर है श्री राम का सोलह भीतर है क्योंकि संपूर्ण भव्यता तो मेरे भीतर है जीना तो मुझे अपने अंतरात्मा के साथ और हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ आए खाली जैसे वो लोग मिलाद करते थे बच, गाते वाते थे तू है तू है तो हम भी शुरू पढ़ना नहीं जानना नहीं समझना नहीं तो जीना कैसे सोचो विचार करो कि क्या आज दुनिया में सबसे ज्यादा डी संपदा हमारा अंतर जगत नहीं हमारी उम्र के क्षण नहीं जिसे किसी भी सस्ती बात के लिए झूठ बोलेंगे फरेब करेंगे नाटक करेंगे हम इसे समझने की जरूरत है आए पहले वेद खोल लें आज की ऋषा लें गोविंद हरे जो हमारे ऋषि हमें पढ़ा रहे हैं हिरण्य स्तूप आंगी ज्योतियों के अंबार हैं और अंग अंग में जो ऊष्मा हमें समाई है यज्ञ की ज्योतियां हैं उन्हीं की विषय में ये चर्चा कर रहे हैं कि अपने को पढ़ो अपने को जानो तुम उस परमेश्वर की संतान हो जो सर्वव्यापी है तो तुम क्षुद्र संकीर्ण जात पात वाले कैसे हो सकते हो तुम्हें भी उसी संपूर्णता और भव्यता में जीना है न कि क्षुद्रता और संकीर्णता में जाके अपने को धर्मात्मा मान लेने का कि मूर्खता करनी है आए पढ़े क्या कह रहे हैं कह रहे अभि से धूमो अजिगा शत्रुनवीति वृषभेणा पुरोदेत पुरोद्भवेद संग वज्रेण सृजत हा उसको जिसने संिया नहीं सही करी है वो कर लेंगे है ना क्योंकि दा के नीचे व लगा हुआ है ध्यान से देखिए ऋषा को और वा के नीचे ही दा में ही नीचे एक री की मात्रा भी होनी चाहिए पाठ भेद की वजह से कहीं कहीं नहीं है तो जिनके नहीं लगी है वो री लगा लेंगे तो इसको जब हम संधि विछेद करेंगे तो हो जाएगा वज्रेण श्रीजत वृत्रम इंद्रह तो क्या है संग वृज सृद सृजद सृजद वृत्रम इंद्र प्र स्वाम मतिम अतिरक्षाश दाना आज की ऋषा है अब इसके शब्दार्थ पहले कर डाले क्योंकि ये सारे शब्दार्थ जो आपको दे रहा हूं अमर कोश निरुक्त और निघंटू सम्मत है और संस्कृत की सभी इंटरनेशनल डिक्शनरीयों में जो विश्वविद्यालयों की मान्यता प्राप्त हैं, सभी कौस्तु में आपको ये अर्थ मिलेंगे थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा खोजना पड़ेगा तो इसलिए मुझसे यह ना कहिएगा कि पिछले भाषिकारों ने क्या किया इसका उत्तर भी ही देंगे अभी सिदमोह अभी माने डूबे हुए हैं हम सम्मुख हैं हम व्याप्त हैं सिद्धमा शब्द का अर्थ होता है सिद्धम कहते हैं कोड़ को बुरा तो नहीं लग गया कोड़, कोड़ी होता है ना लिप्रोसी अभी सिदमो उस कोड़ के मरीज की तरह उस कोड़ी की तरह एक प्रकार का छोटा कोड़ होता है इसे सेवुआ सिह्वा, सिंहली भी कहते हैं चौदह कोड़ों में एक प्रकार का ही तो अभिषेद मोह अब पुराने भाषिकारों ने तो शब्दों के अर्थ ही नहीं लिए जो मुंह में आया बोलती है बोले ना हम जानते ना कोई जानता जो जी में आया कहता तो। ना अभिषेद मोह तो कोड़ी की तरह बूंद बूंद करके कोड़ उसका टपकता रहता है और उसकी प्राण क्षीण होती रहती है धीरे धीरे वो घटता चला जाता है शनि शनि मौत की तरह बढ़ जाता है हम भी तो वही हैं, उम्र का हर क्षण घटता जा रहा है और भौतिकताओं में कि कोर संस्कृति में हम फंसे बैठे हैं कैसे कहूं क्या आज हमारा वे लाइफ ही कोड़ी का है अरे उमर जा रही है और क्या पैसा ही सब कुछ है उन क्षणों का कोई मूल्य नहीं जो तुम जी पा रहे हो अभी सिद्ध बाजीगात से संधि विचेद हो जाएगा दा का ता हलंत हो जाएगा अजीगात धन अश्य अजिगात अश्य जिगात कहते हैं प्राणों को प्राणवायु को प्राणों से ही मरी सी जिंदगी है क्योंकि प्राण ढूंढता हूं पैसे में बैंकों में नौकरियों में डिग्रियों में नातों रिश्तों में अन्यथा प्राणहीन अजीब आदस बोलो वे तुम्हें क्या तुम्हारी कहानी नहीं सुना रहा हा अरे पढ़ डालो अपने आप को पहचानो अपने आप अति दुर्लभ थे मनुष्य के क्षण जीवन के और सिर्फ मुट्ठी भर मट्टी के लिए उन पैसों के लिए है कुछ चांदी की चमक के लिए और तुमने अपना ईमान खोया सत्य खोया शराफत खोई और सब कुछ मिटा करके तुमने पाया क्या और प्राण काण बचे हैं वाह जगत में यारों में दोस्तों में यारबाजी में आत्मा में प्राण वायु नहीं तुम्हारा शरीर में नहीं है अजीका से और यही मानते हो कि तुम बड़े भगवत हो तुमको तुम तो बस सबसे आगे होना चाहिए तुम तो जान चुके हो तुम्हें दुनिया को बताना चाहिए कि ईश्वर की राह क्या होती है और क्या तुम जी पा रहे हो आ, ये अंतर को कुरेदते हुए होती हैं रिचाएं क्योंकि जिसने अपने को नहीं मांजा जिसने अपने को नहीं धोया वो धुला ही नहीं कि लोटा तो पंडित जी ने हर बार मांजा वो तो बैकुंठ चला जाएगा पंडित जी कैसे जाएंगे उन्होंने तो आत्मचिंतन के द्वारा आत्ममंथन के द्वारा अपने को मथा नहीं धोया नहीं अगर मथ लिए होते तो सारे पाप और मूर्खताएं छोड़ ना गए होते हम तो दुनिया के पाप बताते हैं अपने थोड़े ना अपने को देखने की फुर्सत कहां है तो जब अपने को देखने की फुर्सत नहीं है अपने को मांझने की फुर्सत नहीं तो प्राण भी तो बाहर ही होंगे भीतर है कहां बोलो और इस सड़ी हुई जिंदगी को कहते हो कि कामयाब जीवन है ये सोचो विचार करो अरे कभी तो अपने साथ धर्म करो कभी तो ईमानदार हो जाओ अपने से वाह जगत तो नहीं रहेगा लेकिन अंतर जगत तो तेरे साथ जाएगा क्या यह भी अब रह पाएगा तो प्रेतियों नहीं तो रह जाएगी तो कहा अभी सिदमो उस कोड़े की तरह और सिद्धमा का दूसरा अर्थ है कि सिद्धि साधना से रहित होकर सामर्थ्यहीन होकर भौतिकताओं में भटकते हुए जीना सिद्धमा ये दो सार्थ थे इसका सिद्धमा ने वैसे कोड़ी ही होता है कोई बीमारी आए और मेरे जिस्म को कोड़ लगाए तो बात एक अलग है अरे आज तो मैं ही उम्र को कोड़ी हो गया बन के रोग अपने को लगाऊ तभी तो सुधरना नहीं चाहता तभी तो हाथ आत्मचिंतन नहीं करना चाहता तभी तो अपने पापों को धोना नहीं चाहता और निकृष्टम स्तर पे खड़ा हूं डायन भी ढाई घर छोड़ती है मैं तो अपना अंतर जगत ही नहीं छोड़ता इसे भी मैले से मैला बनाता हूं अभी सिद्ध से अब बाहर बाहर प्राणों को खोजता हूं भीतर तो मेरे कुछ है ही नहीं निपट कंगला कंगाल एकदम सड़ा हुआ घटिया हूं तभी तो मेरे भीतर कुछ भी नहीं है मेरा तो कोई महत्व नहीं जो महत्व है पैसे का है जो महत्व है ना तो रिश्तों का है जो महत्व है जात बिरादरी का है जो महत्व है झूठ कपट और व्यभिचार और इंद्रियों के कुकरों का है मैं तो बहुत घटिया हूं एकदम घटिया आज अगर ये विचार आपको कोई दे तो आप सह पाओगे लेकिन आज आप अपने आप को यही विचार तो देकर के इतनी उम्र जी के आए हो कैसे सह पाए हो अपने को बताओ मुझे ये धोती पूजा ये नाटक ये ड्रामे ये सत्संग नहीं होते ये मनोरंजन होते हैं आत्म मनोरंजन कह लो इसको सच का संग ही सतसंग होता है और ये सनातन धर्म है कोई सांप्रदायिक सोच नहीं है क्योंकि सांप्रदायिक सोच हमें सिर्फ संकीर्णताएं देती है अब इस गुट हो गए तो सर्व्यापी तो रहे नहीं तो कट तो गए तो अधम से अधम बनाती है ना कि हमको कोई बहुत बड़ा ऊंचा स्तर दे जाती शत्रु अनवी है ना शत्रु में बड़े ऊ की मात्रा है अगर छोटी लगाई है तो सही कर लीजिएगा है ना तो जब संधि विच्छेद होगा तब हो जाएगा छोटा बनेगा शत्रु अनवी हा ये सारस्वत व्याकरण की संध्या हैं। अभी सिदी गाह शत्रु अनवी कि वो शत्रु जो मुझे मारते थे कभी मैं उन्हीं के हाथ का बाण बन गया हूं मारू मुझे इन्वाइट करता हूं विषयों को वासनाओं को मृत्यु को क्रोध को लोभ को कपट को छल को एक बात पूछूं आपसे आप सब मानते हो कि आप बहुत अच्छे हो और आप सब अच्छाई के पक्षदार हो तो मैं पूछता हूं सुबह से शाम तक सबकी बुराई क्यों गाते हो तुम्हारा रस किसमें है दुनिया की बुराई देखने में यह सब में से अच्छाई खोज तो तुमने कैसे माना कि तुम अच्छे हो बोलो शत्रु वनवी अरे कौन दुश्मन होगा मेरा आज तो विषयों से कहा है तुम भाले लाओ और मैं अपने गाड़ूंगा इतना सगा हूं मैं मेरा अपना आज मुझे कौन मारे मायाओं के विषयों वासनाओं के हथियारों से मैं तो स्वयं अपने को काट रहा हूं शत्रु दुश्मन हूं मैं मेरा और लगता है कि मैं सबसे समझदार हूं बहुत बड़ा विद्वान हूं मुझसे ज्यादा धर्म कर्म कौन जानता है वगैरह गया सोचो ये ऋचा नहीं है ये इंच इंच आपका क्रिटिकल एनालिसिस कर रही है आपको आप ही का अंतर जगत दिखा रही है अंधा भी देख सकता है मदांध देखे कैसे हाँ। अभी सुना है कोई कुछ बता रहे थे कि एक सीरियल आ रही है स्पाइडरमैन हमने कहा कभी जेंटलमैन भी आएगी हाँ? स्पाइडरमैन कूड़ा मैन भूसा मैन हैं हाँ? वो तो सारे बनना अरे कोई मैन भी बनोगे इंसान भी बनोगे शत्रु बने भी मुझे लगता है मैं सबका सगा हूं और अपना ही शत्रु बना हर दिन हर क्षण हर सांस अपने आप को विषयों में मारता हूं और कहता हूं कि मैं तो तपस्वी हूं पूछो अपने से हम सन्यासी इन रिचाओं का जब पाठ करते हैं तो अर्थ सहित करते हैं काश आप भी करते तो अपनी गलतियों पे ऐंठते नहीं आप अंतर्मुखी होके थोड़े से लज्जित तो अपने पे खुद हुए होते पर आप तो पाप पर भी ऐंठे हो आप तो झूठ कपट पर भी आपको लगा कि आप कामयाब हो शत्रुआ नवी जब आपने क्रोध में ईर्षा में ऐठ में दूसरों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके मन की आप घृणा बटोर लाए तो आप अपने शत्रु नहीं थे तो और क्या थे वहीं अगर आपने सही व्यवहार किया होता उसके मन की मिठास लाए होते तो आप शत्रु अनु ये शब्द आपके लिए नहीं था वे ऑटो सजेशन है स्वप्रेरणाए हर समय हर काल के लिए कि जहां बैठा है तपस्वी इनके पाठ को दोहराता नहीं जीता भी है तो जाने अनजाने जाने की अपनी हर भूल को कुरेद देता है जैसे हर सुबह ग्रहणी झाड़ू उठा के कमरा साफ करती है वो भी करता है पर हम तो मान बैठे हैं कि मैल नहीं ये तो मॉडर्न आर्ट है तो काहे झाड़ू लगाओगे? गंदगी से गंदगी वो जो बनके बन होगे, और तुम्हें लगेगा कि तुम सबसे अच्छे हो ध्रोखा कर रहे हो उमर के साथ उम्र तो जा रही है बाद में क्या रह जाएगा सोचो विचार करो ये वेद है वेद गंगा है आगे क्या कह रहा है शत्रु अनवी दुश्मन के हाथ से भाले लेता हूं और उनकी पीड़ा अपने को देता हूं ईर्षा में द्वेष में प्रभु तक को आत्मा तक को पीड़ित कर डालता हूं और बड़ा धर्म जीता हूं बड़ा धर्म प्राण तिन, तिन के मारता हूं तिगमेन कहते हैं फालों की बर्छों की चुभन को वो मैं देता हूं अपने को में मैं बच्चों को बता रहा हूं कि जरा से चूके तो अपने शत्रु हो दो तो भूल कर भी विषयों के साथ समझौता मत करना अब एक यहां उदाहरण दू बुरा तो नहीं मानोगे मेरी बात एक उदाहरण देते एक बदमाश लड़का है आपके मोहल्ले में रहता है शायद आपकी बिरादरी का भी है और आपका रिश्तेदार भी है सबकी कहानी सबको सुना रहा हूं और उस लड़के ने अपनी बदमाशी में लड़ाई झगड़ा भी किया और एक कत्ल कर डाला पुलिस उसे ढूंढने आई है आप सब उसे बचा रहे हो भैया मोहल्ले की बात है इसकी रक्षा कर लो वो कह रहे अरे भाई घर का बच्चा है संभालना पड़ेगा और आप सब उसे जस्टिफाई कर रहे हो जरा सा मैं इसको पलटू अगर उसने आप ही के बेटे को मारा होता तो क्या तब भी आप यही कर रहे होते हैं? हम सब निर्णायक हो सकते हैं लेकिन अगर अपने ही दुश्मन हैं, अपनी अकल के भी शत्रु हैं तो हम निर्णायक कैसे हो सकते है? सारी भीड़ जा रही है उस कातिल के पीछे मैं पूछता हूं अगर उसने आप ही के बेटे को मारा होता तो तब भी क्या आप उस भीड़ में होते हैं। तो आप अपने साथ झूठ क्यों बोलते हैं आप फरेब क्यों करते हैं आप कपट क्यों करते हैं एक और उदाहरण देता हूं मोहल्ले के एक बदमाश लड़का चार साल तक एक लड़की के साथ उसे भ्रमाता रहा उसे बेवकूफ बनाता रहा उसके पैसे भी खाता रहा लेकिन उसका कोई बड़ा भाई है जो आपका सड़ा है दोस्त बना हुआ है और जब ये बात न्याय तक पहुंची तो उसके बड़े भाई ने छोटे भाई का साथ दे दिया और क्योंकि आप भी उसके सगे दोस्त थे तो आप भी साथ हो गए मैं पूछता हूं यह आपकी साधुता है यह आपकी ईमानदारी है या आपके अंतर का सच है अगर वो लड़की कोई पराई ना होकर के आपकी बेटी बहन भाजी भतीजी होती तो Don't say you are honest। हा और ऐसी हजारों हजारों उदाहरण मैं आप सबको आपके घरों में दिखा सकता हूं शत्रु अनवीतिक बेन आज अपनी साधुता को दया को तप और साधना को प्रभु की राह को खुद ही भाले मार रहे हो और तपस्वी होने का ढोंग भी करते थे और जरा सी मेरे में लज्जा दर्म हया नहीं है दया नहीं है क्या ऐसे ही ईश्वर की राह में जाया जाता ऐसी वेद पढ़े जाते हैं सबके सामने है। क्यों छिपाऊं मैं किसी के पाप को और क्यों बनू मैं पक्ष उसका भले ही वो हूं मेरा सगा और यहां तो हम यारवाद यारबाजी हा मोल्लावाद बिरादरीवाद और सारे वाद कर रहे हैं अरे हम अरे हमसे बड़ा दुर्दांत शत्रु अपना और कौन होगा छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं जिससे वेद आपके उतर जाए अगर फिर भी ना उतरे तो फिर मैं क्या कर सकता और कहा वृष भेणा प्रोध और उस वृषभ की तरह बैल की तरह जो आंखों पे पट्टी बांधे कोल्लू के चारों तरफ घूमता रहता है दिन दिन रात रात और सोचता है अब तो उस शैतान मालिक से दूर निकल गया होगा जिसने बांध रखा है और जब खुलती है पट्टी तो उसी कमरे में खड़ा होता है कि सब सुनता हूं सतसंग करता हूं लेकिन कोलू के बैल की तरह बंदा उस विषांतता से ही मैं पूछता हूं कि मैं सुधरूंगा कब और मैं जानना चाहता हूं कि दिन और कितने हैं मेरी उम्र के बाकी पूछो अपने आप से अरे अब नहीं सुधरोगे तो तुम करोड़ जन्म भी नहीं सुधरोगे क्योंकि सत्संग अति दुर्लभ होता है और सत्संग के बाद भी तुमने अपने मन नहीं धोए तो फिर क्या धोया शिकायत दूसरों से नहीं अपने आप से करो तो सुधर जाओगे जो खुद नहीं सुधरते वो कुछ नहीं पाते ये मेरे करम और ये उसका कर्म के संवेणा वज्रेणा सृजत और एक आत्मा ही यज्ञ आप है नारायण कि संयुक्त करके जीवतियों के वज्र से सृजत या है ना वज्रेण असृजत हो जाएगा ये तो उसका अर्थ हो जाएगा कि नाश करते हैं वृत्रम वृद्ध है ना वृत का इंद्रा ही यज्ञ आप आप ही सबके भ्रम नाशक हैं आप सबके अज्ञान को मिटाने वाले हैं हा? कहीं मात्रा लगी है तो कहीं नहीं लगी है लेकिन दोनों अर्थों में इसको लेंगे हम वृत्र ब्रित्र, एक वृत्रासुर है जिसे इंद्र ने मारा था आप लोगों ने कथाओं में पढ़ा था लेकिन वृत्र शब्द वृत्त से बना है वृत्ति आवृति पुनरावृत्ति इसी का नाम आगे वृत्र है तो उसी को कोलू के बैल की तरह घूमते रहना आवृत्तियों में और न सुधर के देना उस असत्य ज्ञान और अंधेरों में भटकते रहना ये वृत्र वृत्ति है हम सबकी और हम क्यों कोलू के बैल की तरह अपनी गंदगी के पक्षधर बन के क्योंकि हम मानते ही नहीं वो गंदगी है हम मानते हैं हम तो बिल्कुल सही हैं और हम तो दुनिया पहचान कर रहे हैं हम कहां गलत हैं गलत तो बाकी सब है तो जब मानते हैं कि हम सही हैं तो हम सुधरेंगे क्यों फिर तो ब्रह्मा जी भी उल्टे खड़े हो जाए हम सुधर नहीं सकते हैं इस वृत्ति को मैंने कहा आवृत्ति उन्हीं गलतियों की पुनः पुनः आवृत्ति करना वृतरासुर बनना है एक बार हुई अब छोड़ो ना हजार बार भी दम्भ वहीं खड़ा है तो जाहिर है कि कसम खाई है कि सब नाश ही करना है जन्म दर जन्म भटकना है और अब तो कतई नहीं सुझा और ऐसों का कभी कोई उद्धार नहीं हो सकता क्योंकि जिन्होंने सोच समझ बुद्धि और विवेक को भी गाली दे डाली है अपने वो सुधरेंगे कैसे चाहे जितनी सत्संग गंगाएं उतर जाए तो कहा संग रहे श्रीजत वित्रम इंद्रा, आप ही इस भ्रम का विनाश करने वाले हैं हे आत्मा ही यज्ञ हे प्रदीप हे ज्योतिर्मय प्रस और फिर फिर आप हम सबको अंतर जगत में उत्पन्न करने वाले हैं असत्य भी जलता है यज्ञ होता है आपकी अग्नियों में तो अमृत बनता है जैसे मैला और दुर्गंध पेड़ों के गर्भ में जलती है तो पावन सुगंधित पवित्र फल मातिम अच्छा मातिम अतिरक्षा अच्छा। आप ही हमें बहुत अतिशय निर्मल करके सुमति से वरद करके हर प्रकार से हमको श, आ, मत अता, अच्छा अच्छा दाना है दहन यज्ञ करके आप हम सबको एक बार फिर निर्मल करके उस भूले बचपन में लौटाते हैं फिर जन्म देते हैं हम हैं कि फिर उसी में भटकते चले जाते सत्संग का अर्थ ये नहीं कि खाली सुने आए तो पुण्य लाभ हो गया अरे सुना होता तो जिए ना होते तो जब सुना ही नहीं तो पुण्य लाभ कहां से हो जाएगा नित्य प्रति सुबह शाम की साधना जो हम आपसे कराते हैं उसका ये मतलब यह नहीं है कि भगवान को बेवकूफ बना के भाग गया। कुछ दिया जला दो कुछ मिठाई दिखा दो खाना तो खुद है क्या ना। मैंने सुबह शाम की पूजा हवन यज्ञ आपके लिए दिए हैं, मंदिर की सेवा दी है इसलिए दी है कि आज का सारा दिन विचाओं के साथ में धुल के बाहर जाऊं और धुल लौट के घर आऊ आपने अभ्यास ही नहीं किया तो सत्संग तो किया आप कहां है सत्संग आपको कुछ अच्छा लगा तभी तो आपको दिल्ली भर की सारी बातें याद रही और की एक नहीं बोलो किसको कितना याद रहा सोचो पूछो अपने से और जिनको आप बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हो के नहीं है क्षण भंगुर है कल नहीं रहेंगे और जो आपका अंतर जगत है उसे आप नीलाम किए बैठे हो कितने ईमानदार हो बताओ तो भला आए ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म सूत्र में कहते हैं ज्योतिषी भावाचार हम जो बात कर रहे हैं कि जीव और आत्मा जीवे की वह नहीं है मध्वाचार्य आदि ने भी जो कहा है और मिडिली से जो कह रहा है कि जीव और आत्मा अलग अलग हैं वो असत्य है और ज्योतिषी जो सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय के भाव से भी ज्योतिर्वेद की राह में भी ये सत्य अपने में स्वयं उजागर है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी तो जब अंश उसी का है तो भेद कहां है ये सिर फिरे पगलों की बातें हैं कि जीव अलग है और आत्मा अलग है कहा नहीं ईश्वर अंश जीव अविनाशी और जिस किसका अंश है वो ईश्वर का तुसे तो सहज सहज सरल निर्मल अविनाशी ही होना चाहिए और वो है अज्ञान के जब वैसे होता है तो वो महिला दिखता है क्योंकि वो ऐसे ही जब आत्मास का अंश है तो वो गलत कैसे हो सकता है आज आप सब सत्संग सुन रहे हैं बहुतों की मेरी बातें बहुत बुरी लगती होंगी और बात सही भी है चोर है चोरी करता है लेकिन अगर उस लोग कहें कि ये चोर है तो उसे भी बुरा लगता है तो क्यों चोर नहीं है लेकिन वो कुसंगत के कारण चोर बना है और हम सब भी तो हरी एक माइक देख लो बेटा राम गोविंद एक माइक बांधते तुम्हारा हाँ हरी ओ नाय हरी तो वो चोर नहीं हो गंद हरी हरी हरिओ नारायण हरी वो, वो कुसंगी संगत के कारण वो चोर है लेकिन चोर तो है नहीं वो तो कहा ज्योतिष के भाव से भी उत्पत्ति प्रलय के हिसाब से भी यदि आप देखें जीव तो ब्रह्मा जी की मानस उत्पत्ति है ज्योतिषी भावाचा और जब वो ब्रह्मा जी की मानस उत्पत्ति है तो ब्रह्मा जी से अलग कैसे हो सकता है उनके मन से उत्पन्न हुआ है हा और आपको विशिष्ट विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत द्वैतवाद द्वैत द्वैत द्वैत द्वैत और जाने कितने कितने घूरे चर्चा करते विद्वान मिलेंगे घूरे चरते लोग दिखेंगे आप यही बात गीता में भगवान ने कही के अर्जुन पांडवों में मैं अर्जुन हूं अर्थात तुम्हारे और मेरे में कोई भेद नहीं है सत्य क्या है ज्योतिषी भाव आचा उसको थोड़े से दो सेंटेंस में स्पष्ट कर दें तो फिर कथा में चले आवाज तो सबको ठीक आ रही है ना चलिए ठीक है ज्योतिषी भावाचा इसको समझो जब हम कहते हैं जीव और आत्मा दो हैं शरीर में तो मैं कहता हूं ये दोनों मैं हैं एक मैं जो सृष्टि कर रही है सृष्टि के सारे ज्ञान को प्राप्त है एक मैं जो केवल भोग रही है ज्ञानवान नहीं है ये दो पार्ट मेरे ही हैं, चलिए यही मान लो ज्योतिर्वेद अब ये जो है जो भस्मी से आन्न में शरीर को ला रहा मैं ही तो और जो आन्न को शिशु का रूप भी प्रदान कर रहा और जो निरंतर जूठे भोजन को रथ के कणों में लौटा रहा है और जब मेरे भीतर है तो वह मैं ही तो हूं ओके लेकिन ये मैं जो भोग रही है ये एक कोष बनाना भी नहीं जानती ये भी तो मैं ही हूं अब ये दोनों मैं एक मैं जो सृष्टि के संपूर्ण ज्ञान को पारंगत है और एक ये मैं जिसे भोगना जानती है बनाना कुछ नहीं जानती खाली एक्ट करती है इन दोनों को जोड़ दूं इन दोनों को जोड़कर एक कर दूं इसे हम संस्कृत में क्या कहेंगे योग हां ना कि वो योगा क्लासेस में घुस गुजर जाके <laughs> इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या कहलाएगा योग ये युष धातु है इसी को मैंने योग कहा है यही अद्वैत है बहुत अच्छे से समझ लो इस बात नहीं तो शास्त्री तो कुतर्कों के ढेर लगाएंगे फिर उस इतना बड़ा वो भूसे का ढेर बना देंगे चर्चाओं का तो उसमें एक छोटी सी सुई ढूंढने के लिए सौ जन्म भी थोड़े हो जाएंगे किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा तो ये मैं क्योंकि मुझमें है तो मैं है ईश्वर है तो आत्मा है तो मैं है ये मैं यूनिवर्सल है सर्वव्यापी है और एक मैं वो भी मैं है जो भोग रही है और ज्ञानी इन दोनों को जोड़ना है तो इन दोनों को कहां जाके जोड़ोगे अच्छा मुझे वो जगह बता दो किसी तीर्थ स्थान पे किसी बैंक में कहां जोड़ोगे ले जाके भीतर ही तो जोड़ोगे और उसका कोई महत्व नहीं है तुम्हारे जीवन तो यहां ज्योतिषी भावाचा कहने का मेरा अर्थ है कि राह में ज्योतिष में सृष्टि उत्पत्ति प्रलय और ज्योतिर्वेद के और वेद के विज्ञान की राह में भी तो जीव और आत्मा में भेद नहीं है एक और ब्रह्म द्वितीय नास्ति तो उसके लिए लंबे चौड़े तर्क और ये पाखंड क्यों करते प्रश्न ये है कि जो निरंतर बना रही सत्ता है वो सत्ता भी मैं ही हूं हे अर्जुन पांडवों में भी मैं अर्जुन हूं ब्रह्मों में परम ब्रह्म हूं रुद्रों में शंकर हूं वैष्णवों में महाविष्णु हूं धनोदारियों में श्री राम हूं गुरुओं में देवगुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं छंदों में गायत्री मैं हूं और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा भी मैं हूं और हे अर्जुन जो तू है सुम है समझो अब इतना सरल इक्वेशन भी समझ में ना आए और पोथों विद्वता की कोई बात करे तो कितना बड़ा विद्वान होगा तो मेरे में ही जो स्प्लिट है मैं और मैं का इसे जोड़ना है यूनाइट कर दूं तो योग है और घुल मिलकर एक हो जाए अंतिम रूप से तो मोक्ष है हम दोनों ऐसे जुड़े अजर अमर हो गए अक्षय पद मिल गया अब उसके लिए सातवें आसमान जाओगे या किसी बैंक की एफडी में जाओगे ढूंढने यहां जोड़ ले क्या हा? सोचो तो उस भौतिक जगत को महत्व दे रहे हो और आत्म जगत में अपने को निर्धनतम बनाए बैठे हो उल्टा गाली दे रहे हो अपनी जात को औकात को अपने आप को और कहते हो कि तुम धर्मात्मा गोविंद धैरी हरिऊप नारायण इसे अच्छे से समझने की जरूरत है और आए भगवान की लीला कथा में चलें गोविंद हरिऊप नारायण गोविंद धैरी हरिऊप नारायण हम लोग कथा में थे भागवत की कि भक्ति का ग्रंथ नहीं है भागवत यदि भक्ति का ग्रंथ होता तो भक्ति बूढ़ी होती या मृत प्राय होती यहां तो उसके बेटे ज्ञान और वैराग्य मत मृत प्राय थे लेकिन हमको बचपन से अब तक सांप्रदायिक गुरु और कथावाचक यही पढ़ाते रहे कि भागवत भक्ति का ग्रंथ भागवत ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जीवित करने का ग्रंथ है यह पहली कथा ने कहा हम भक्ति का अमृत रस कैसे पा सकते हैं जब भक्ति ही रोती रहेगी तो तू भक्ति का अमृत आनंद कैसे पाएगा भक्ति की भावना को भी नहीं छुपाएगा तू तो। और मानस की कथा में भी हमने पढ़ा भगवान श्री राम की कथा में भी कि नारद की भक्ति जो नारायण में पुष्ट है ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है समृद्ध है ज्ञानी है जानता है एक नाम नारायण का शीश सब मिथ्या है अवैरागी है क्योंकि ज्ञान से परिपूर्ण वैराग्य है उसका जानता है एक नाता नारायण से तो ब्रह्मचारी और कोई नाते वाते नहीं है उसके घर गृहस्थियां नहीं बनाता है लेकिन जब नारद के ज्ञान और वैराग्य दंभ के कारण नष्ट हो जाते हैं और उस दंभ को ही हम जीते हैं और वो विश्वमोहिनी का दास बन जाता है रहता वो नारद है उसकी भक्ति यथावत है ये बात अलग है कि अब नारायण के साथ नहीं विष्वमोहिनी के प्रति है तो भक्त तो जीव का स्वरूप है शक्ति भी तो अपने में एक भक्ति है ज्ञान और से पुष्ट है तो नारायण के चरणों में है ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो विषया शक्ति की भक्ति में भक्ति तो सदा रहती है और महाविष्णु ने अवतार क्यों धारण किया श्री राम अवतार? कि नारद जिस दलदल के कारण तेरी भक्ति में ज्ञान और वैराग्य मारे गए मैं उस दलदल को मिटाने के लिए ही श्री राम अवतार धारण करके जा रहा हूं तो ये भक्ति का ग्रंथ हुआ या ज्ञान और वैराग्य को जीवित करने वाली किताब हुई बोलो कौन सी लीला हुई है और हम ज्ञान और वैराग्य को मानना ही नहीं चाहते हम ज्ञान और वैरागी को धारण करना ही नहीं चाहते हम ईश्वर किया भजन भी झूठ फरेब और मक्कारी के लिए करना चाहते हैं षड्यंत्र में करना चाहते हैं तो हमारा उद्धार कैसे होगा कृष्ण की भक्ति रस का पान वही करेगा जो अपने जीवन में पहले असुरत्व को मारे इसलिए पहले असुर लाए हैं भगवान की कथा में कि पहले पूतना मारी जाए मन कंस का निरोध हो पूतना मारी जाए फिर सारे सकटासुर शकटासुर तीणावर्त हेनुकासुर हाँ, ये सारे मारे जाए फिर कालिया नाग दस इंद्रियों को दसमुह बनाकर जीने की ये मनोवृत्ति जो आपने मिडिल ईस्ट से ली है ये कालिया नाग ये मनोवृत्ति आपकी जाए और सुर विचारधारा का व्यवहारिक जीवन हो हमारा तो भक्ति रस की कथा हो और यही भागवत के आरंभ में और दूसरी कथा एक ब्राह्मण देवता की है ये महात्म कथाएं हैं जो कथा का उद्देश्य स्पष्ट करती है ब्राह्मण है बहुत अच्छे हैं देवता है वो लेकिन उनकी पत्नी धुंधली है उसका नाम वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव की है और उस धुंधली को लगता है वो सबसे समझदार है उससे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में उसके संतान नहीं है ब्राह्मण देवता है ऋषि की भक्ति किए तो उन्होंने एक फल दिया कि संक्षेप कर रहे हैं जिससे कि हम सीधे कथाओं में भगवान की भक्ति रस की ओर आपको ले चले आप पी पाए तो ना पी पाए तो ये तो आपकी समर्थ के ऊपर है वो तो ऋषि ने फल दे दिया कि अपनी पत्नी को खिला देना और उसे सुंदर संतान की प्राप्ति होगी तो धुंधली ने क्या किया वो गाय को खिला दिया और अपनी बहन से कहा तेरा बच्चा होने को है धुंधल दुदल। धुंधली की बहन धुंधल की है आ, वो भी कोई रोशनी नहीं होगी बस धुंधले धुंधले जियेंगे अंधेरों में मर जाएंगे फिर कभी रोशनी ना पाएंगे आज ये हमारा मुकद्दर है तभी तो सत्संग का सूरज भी हमें रोशनी नहीं दे पाता हम जागना नहीं चाहते डरते हैं क्योंकि हमारे सगे तो छू छल कपट दम्भ ढोंग मिथ्या विमान फरेब ये सब हमारे रिश्तेदार हैं अबे ये परिवार इतना बड़ा कैसे छोड़ दे हा? और कथा भगवान की बता रही है कि पहले इन सबको मारो यही प्रेत हैं अर्थ कर चुके हैं हम सारे असरों के ये सारे तुम्हारे गंदे सड़े स्वभाव हैं इन्हें फेंको नहीं तो ईश्वर भी तुम देखकर भी नहीं देख पाओगे कभी नहीं दिखेगा तुम उसमें भी खोटे ही देखोगे और तुमको लगेगा तुम सही हो भगवान गलत है और जब ईश्वर को तुमने गलत कहा तो वो चले ही जाएगा ना तो बाकी क्या रह जाएगा तुम्हारे पास मौत के अंधेरे सोचो कि किसको गाली दे रहे हो तो उसने सोचा अपनी बहन को धुंधल को दे दिया कि तू खा ले वो तो तेरा जो बच्चा होगा वो तो मैंने गाय को खिला दिया है उसको मैं ले आऊंगी और यही किया उसने कि बहाना करके अपनी बहन के यहां चली गई क्या अकेले काम नहीं कर पाऊंगी पंडित जी बेचारे अकेले रह गए और वक्त आने पर जब धुंधल के बच्चा हुआ तो दोनों बहनों ने मिलकर उसका नाम रखा धुंधुकारी उधर गाय के भी एक बछड़ा हुआ बच्चा हुआ था वो मनुष्य का कान उसके गाय के जैसे बड़े, बड़े बड़े सुंदर और दिव्य थे तो ब्राह्मण देवता ने उसका नाम गोकरण रख दिया धुंधल जब आई लेकर धुंधली जब आई अपने बेटे धुंधु को लेकर देखा एक बच्चा और भी है तो कहिए क्या बोले गऊ माता ने ये ये प्रसाद दिया है तो उसे तो पता था उसके मन में चोर था कि फल तो उसी ने खिलाया तो कहले ठीक है चलो तो फिर दोनों को पाल लेते हैं लेकिन गोकर्ण छोटी उम्र में ही पढ़ने चला गया गुरुकुल में और धुंधुकारी लंपट आवारा और बदमाश हो गया और वो सबको सताने लगा ब्राह्मण उसकी अपनी मां को भी धुंधली को भी मारा क्योंकि धुंधली मनोवृत्ति अपने ही धुंधुकारी से मारी जाती है हर देह में और आप उस धुंधली को बहुत प्यार करते हो कोई नहीं मारता उसको उसका धुंधुकारी मारता है और फिर भी धुंधली का संग है धुंधुकारी हम बनना चाहते हैं अभी जो दो उदाहरण दिए थे कि जैसे ही अपनी जात बिरादरी के परिवार के बच्चे ने कुछ गलत काम किया हम सब उसके साथ हो गए और जिसके साथ बेगुनाह दुष्कर्म हुआ उसके साथ कोई नहीं था बताओ ये गोकर्ण वृत्ति है कि धुंधुकारी वृत्ति है बोलो कौन सी वृत्ति है ये बताओ धुंधुकारी है ना तो फिर हम सब क्या है बोलो बोलो बोलो हाँ और कब बनेंगे गोकर्ण यही सत्संग है कि जब उसने कत्ल किया तो हम सब साथ होगी जात बिरादरी की बात है जरा जाए मुंह दिखाए हैं हा कपड़े भी सब सजा सुजू करके सब पहुंच गए भैया किसी चीज की जरूरत हुई तो बताना कातिल के मां बाप से कह रहे और कहीं उसने कत्ल तुम्हारे ही बेटे को किया होता तो क्या तब भी यही झक्कास कुर्ता पहन के जाते तो दूसरे के साथ हो तो हम धुंधुकारी अपने साथ हो तो गोकर्ण जा जाएगा क्या बात है भागवत की आरंभ की कथाएं क्यों देता हूं मैं कि रहोगे धुंधुकारी तो न पाओगे भक्ति का रस जीवन में कभी भी सिर्फ अपने को दोगे कि हम भक्ति रस पाया है नहीं पाओगे जीवन में कभी भी वो धुंधुकारी ब्राह्मण भी भाग जाते हैं जब पत्नी मारी जाती है धुंधली अकेला धुंधुकारी सारे जनपद का नाश करता है और तुम्हारा जनपद तुम्हारा शरीर है तुम्हारा जीवन है और वो राजा के यहां भी आत्मा ही राजा है डकैती भी माराता है और जब विषयों वासनाओं को लगता है कि अब ये मारा जाएगा तो उसे जला के मार डालते हैं ये अकाल मृत्यु है तुम्हारी पितृयान पर मैं कथा का संक्षेप कर रहा हूं और धुंधुकारी बन के मरना तुम सबको राजी है गोकर्ण ज्योतियों की राह ब्रह्म अंड ब्रह्मधन अंड ब्रह्मांड से ज्योति बनकर दूसरा जन्म लेकर के धारण करके जैसे चूजा अंडे से प्रकट होता है वो राह तुम्हें अच्छी नहीं लगती तुम सब धुंधुकारी जीना और मरना चाहते हो तो और गोकर्ण भजना चाहते हो बस तो भजन हो गया है तो इसी धुंधुकारी के रास्ते में राजा कुछ गहने और उतार के दे जा मेरा यह काम हो अरे मत भूलो कि उम्र जा रही है पिछले प्रवचन से इस प्रवचन तक सात दिन और बर्बाद हुए हैं अगर हम नहीं जी पाए हैं तो आखिर कब तक बर्बाद रहोगे क्या कभी सुधरोगे नहीं और धुंधुकारी है मन मेरा कि मानता ही नहीं एक बड़ी छोटा सी बात पूछी थी आप सब सारी दुनिया भर की में बुराइयां देखते हो तो आप क्या देखते हो क्या देखते हो आप बुराई तो देखते हो ना सड़क पर आप चले जाते हो तो जिस दुकान से आपका मतलब नहीं उसमें देखते हो कुछ तो बुराई से मतलब है तभी तो देखते हो ना सब में बोलो तो फिर आप ये क्यों मान लेते हो कि आप बहुत अच्छे हो तो क्योंकि बुराई तो आपका भोजन है छिद्रन्वेषण कर्म आपका धर्म है तो आप कहां से सहज सरल अविरल हो सकते हुँ? याद रखो यदि तुम आत्म में चिंतन कर रहे हो तो तुम अपने आप को पढ़ रहे हो और जब पढ़ रहे हो तो मेरे शरीर में किस कोने में मन के कोने में कहा मैल पड़ी है आप उसे तुरंत साफ करोगे और आप उस कमरे में जा ही नहीं रहे हो आप खाली मैल ही सब में देख रहे हो तो मैल मन के कमरे में ऊपर से नीचे तक ही तो भर रहे हो आप प्योर वेजिटेरियन है तो क्या आप वहां जो मास्क कटी हुई दुकानें हैं जहां काट काट बेच रहे हैं क्या वहां भी झोला लेके जाओगे बोलो तो झोला लेके सब में की बुराई देखने क्यों गए थे मेरा सवाल है और यही आपका गुण धर्म ही क्यों है और दम्भ ही आपका जीवन क्यों बन गया है गोविंद क्यों नहीं है दम्भ क्यों है और धुंधुकारी मारा जाता है और जब गोकर्ण लौट के आते हैं तो सबको सतारा होता है तो गोकर्ण को भी सताने लगता है और तब वो बताता है पूछते हैं कौन हो तुम तो, तो कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं और वो सारी कथा बताता है कि मैं प्रेत योनि में पढ़ा हूं और यहाँ बड़ी घुटन है मेरी अतृतियां और इच्छाएं यथावत है और मेरे पास न शरीर है न शक्ति है न समर्थ है बस प्रेतावस्था है एक धुआं वृत्रासुर बना हुआ हूं किसी के काम का नहीं कुछ कर नहीं सकता मन करता है कुछ खाऊं तो ना मुंह है ना पेट खाऊं कैसे एक अजीब घुटन किसी अवस्था है भाई मेरा उद्धार कर दी और 10 दिन तक आपको प्रेतावस्था में अपने बेटे की देह में रहना पड़ता है जो कपाल क्रिया करता है आपके। अपनी अपनी अवस्था खोजो अगर वक्त से पहले जाग सकते हो तो जाग जाओ नहीं तो धुंधुकारी की अवस्था है आपकी और तब वो सबसे पूछते हैं तो सारे सब लोग मना करते हैं लेकिन भागवत की कथा की बात होती है भागवत की कथा कराते हैं तो सात गांठ के बांस पर धुंधुकारी बैठता है आपके जो जनेऊ धारी हैं खाली धारी कह रहा हूं जनेऊ जीते नहीं है वो तो कोई भी नहीं आप में क्षमा करेंगे मैं जो जनेऊ धारी हैं कभी उन्होंने जनेऊ के ऊपर की, की गांठें गिनी गांठे लगी रहती है ना उसमें सात हैं सप्त सात बांस का सात गांठ का बांस है जिस पे धुंधुकारी को खड़े बैठना होगा और एक एक दिन एक एक उसके मन की गांठ टूटेगी प्रायश्चित करता जाएगा और सातों गांठे जब टूट जाएंगी तो धंधुकारी मुक्त हो जाएगा ये धुंधुकारी है क्या उन गांठों को आज आप तोड़ना नहीं चाहेंगे खोलना नहीं चाहेंगे क्या आप चाहेंगे नहीं कि एक क्षणिक ठहराव भी जो मनुष्य योनि का है यात्रा तो बहुत लंबी है जीवन यात्रा का नाम है इसे भी सुखद वरद बनाया जाए ना कि आगे और पीछे की सभी यात्राओं के पुण्यों का सर्वनाश कर दिया जाए यह हम सबको सोचना होगा विचार करना होगा क्या हम गोकर्ण बन के जी पाएंगे गो माने ज्युतियां जो ज्योतियों को ही सुने ज्योतियों की राह चलें, ज्योतियां ही जिए जाएं, तब तो भागवत की और भगवान की लीला कथा का आगे कोई महत्व है नहीं तो हमारा सत्संग निष्प्राण हो जाएगा जो कि हमने पूर्व की ऋचा में भी लिया है अभी अभिशीमो अजिग ऋचा शत्रुन भी वृषभ पुरोदेद संज्रेण सृजत व्रतम इंद्र स्वामी अतिरक्षाश दाना है ये ऋचा है एक बड़ी ही अमृत ऋचा है यह हमारे जीवन का बैकुंठ है अमृत है ये स्वर्ग है ये यदि हम इसे धारण कर पाए कि चल आप इस कोड़ी की जिंदगी का रास्ता छोड़ दे चलो आज त्यागे इसे अन्यथा हर क्षण जो है उस कोड़ी के चूते क्षणों की तरह ही तो है उम्र का हर क्षण जो जा रहा है वो टपक ही तो गया है मेरे जीवन से हट ही तो गया है है ना अजीब आदर्श कि चलो अब प्राणों को प्राणवायु में ढूंढे जहां सांसें और धड़कने उत्पन्न हो रही हैं जहां जीवन का अगला क्षण है जहां प्राणवायु मुझे निरंतर जीवित रखा है चलो भीतर अपने प्राणों को खोजें और बाहर निमित हो जाए जब साथ कुछ जाना नहीं कुछ जाना नहीं स्मृति भी नहीं रहनी तो इस नाटक को नाटक के धर्म से निभाया जाए साथ